द्रम कर्णेस्याम देवा भद्रं पश्यक्ष स्थिरस्तवा पुणस्यशेपित अथवेदी प्रश्नोपन प्रश्न के द्वितीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है आरम्भ हुआ था इसमें थोड़ा बौद्धों के साथ सा, था के साथ शास्त्रार्थ है शास्त्रार्थ का विषय है थोड़ा सावधानी से पाठ समझने की कोशिश करें ये मंत्र थोड़ा ऐसा है तो ये प्रश्न चल रहा था सुकेशा भागवत जी ने बलादि से प्रश्न किया ष्ट प्रश्न करने वाली वही है या मेरे पास में एक का, नाम जिसका है में है, तो मेरे क्षत्रिय सोलह कला जिसकी होती जिसमें सोलह कलाएं हैं उस पुरुष को जानते हो ऐसा करके प्रश्न किया मैंने कहा मैं नहीं, नहीं जानता यदि जानता तो आप जैसे शिष्यों को फिर भी उसके मत मुखमंडल को देखकर के लगा मेरे बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है तो फिर मैंने कहा यदि जानता हो कोई नहीं बताता हो उसको सारा कर्म समाप्त हो जाता जिसे देवादी शरीर प्राप्त तो होने के वो नहीं होगा इत्यादि बताया उसके पश्चात वो चुपचाप होकर गिर में बैठकर चला गया मुझे वो प्रश्न छुबा हुआ है मैं उसी के बारे में पूछता हूं जो मुझे राजकुमार ने पूछा था वो प्रश्न सोलह कला और पुरुष कौन है कहाँ है प्रश्न तो उत्तर दिया दृश्य ने कहा यही यह सहारिपिला ने कहा उस सुकेश भारद्वाजी ने कहा यह अंत शरीर सौम्य सपुरुषा इसी शरीर के भीतर अंतर भीतर शरीर के भीतर इसी शरीर में भीतर है यह सौम्य वो पुरुष जो सोलह कला वाले पुरुष इसमें है यहाँ सोलह सला प्रभु जिसमें यह सोलह कलाएं उत्पन्न होते हैं जिसमें जैसे रज्जु में सर्व उत्पन्न होता है कला की वास्तविकता नहीं है यह वेदांत बात जैसे रज्जु में सर्वादि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार जिस आत्मा में कलाएं उत्पन्न होती है कला मान सोलह है सारे पंचभूत आ जाएंगे इंद्रिय आ जाएगा मन आ जाएगा सब आ जाएंगे इत्यादि सवाल जाएंगे सारा संसार में आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ है सोलह कला में अंतर्व्य सव आ जाएंगे इसमें कल्पित कलाएं उत्पन्न होती है ऐसा कहाष्य तो हो गया था पुरुष से सोश कलात्व न साक्षात शाहव वास्तव में जो आत्मा है पुरुष माने आत्मा आत्मा में जो सोलह कला की चर्चा होगी हाँ वो सवयव होने से नहीं कि वो अवय वाला है जैसे हाथ पैर आदि मिलाकर भी कला हो जाए ऐसा सावे साक्षात सावय नहीं है जिनको तो कला जनक कला का जनक है वो वो पुरुष कला का जनक है। जैसे रज्जु सर्वाधि का जनिका है अज्ञान काल में जनिका है ठीक इसी प्रकार कला का जनक होने से तद उपाधि वो तो कला उपाधिमान हो जाता हो। जो कला है जो कलाए उत्पन्न होगी वही वही जैसा होकर देखता है इसलिए सोलह कला कहा यदि बखतुम यही कहना है यहां वास्तव में तो पुरुष अकल है किंतु तो सकल जैसा लगता है भाष्य में कहा था यही बोलने के लिए यशमिन यथा इत्यादि वाक्यों था षोड़श कला प्रबंध इत्यादि वाक्य यही है इसका तात्पर्य तात्पर्य माह इत्यादि कहा षोड़ कला भी इत्यादि भाष्य में कहा था षोड़श कला भी रूपाधि भूता भी आए तो वास्तव में निष्कल पुरुष है निष्कल है किन्तु उपाधि भूत सोलह कलाएं है जिसे सकल माने अवयव वाला जैसा दिख रहा है आ, एक मनुष्य के रूप में दिखाई दे रहा है पशु आदि के रूप में दिखाई दे रहा है कला के युक्त तो दिखाई देता है वास्तव में निष्कल है कहा ठीक है, है न केवल आत्मा प्रदर्शताओं किम बक्षमा कला उक्तिया इत्यता महाराज केवल पुरुष को बताइए ना आत्मा को बताइए पासो पुरुष प्रस्तुत इतना ही है कहाष तो उसी को बताइए ना आप खाली आत्मा को बताइए कलाओं के कथन के द्वारा क्या लेना देना है प्रश्न है दिखाइए कला उगत आगे कहे जाने कला कलाओं के कथन से क्या लेना देना बक्षमाण है यशमीयता कला प्रबत्ति कहा आगे कहे जाने वाली कलाओं का कथन से क्या लेना ये कहा तो तद कहा तदउपाधि भाषण कहा तथ उपाधि कला अध्यारोपण अपनय विद्या सब पुरुष केवल दिखाना पुरुष को ही है केवल अटल पुरुष को ही दिखाना है कला रहित पुरुष को ही दिखाने किन्तु तो उसके जो उपाधि भूत कलाए हैं जिसके द्वारा मनुष्यधिक रूप में दिखाई दिखा दे रहा है उपाधि है उपाधिभूत कला का आरोप करके वास्तव में नहीं है जैसे रजू में सरकारी का आरोप होता है उसी प्रकार उस निर्विशेष आत्मा में यह सविशेष जगत आरोपित है शरीर आरोपित हैं ये आरोप का अपनयन करना आगे विद्या के द्वारा विद्या अध्यारोप अपनयन विद्या के द्वारा आगे ज्ञान के माध्यम से जैसे रस्सी का ज्ञान होगा तो जितने कल्पना हो रही थी रस्सी में सब समाप्त हो जाएंगे उसका अभाव सिद्ध हो जाएगा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सब पुरुष अकेबल सहित पुरुष केवल अकेला केवल उन्हें अकेला शुद्ध निर्विशेष आत्मा दिखाना है इस प्रकरण का तात्पर्य है तो क्योंकि वो पुरुष साक्षात प्रगढ़ के दिखाना संभव नहीं है अध्यारों को, को अर्पाल के द्वारा ही बदलाना है या कलाओं का आरोप करके उसी में उत्पन्न थे उसी में लीन हो गए अज्ञान काल में उत्पत्ति दिखाते हैं ज्ञान काल में उसी में एक जैसे रशि रज्जू का अज्ञान दशा में सर्पाधि उत्पन्न होते हैं और रज्जु के ज्ञान काल में सर्पाधि विनाश हो जाते हैं निवृत्त हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार एक जगत संपूर्ण जगत शरीर से लेकर के संपूर्ण जगत आत्मा में कल्पित है अज्ञान दशा तो में एक कला रूप भाष रहे हैं मान संपूर्ण जगत में सोलह कला के रूप में चर्चा करेंगे इसमें यही होगा तो और ज्ञान काल में केवल आत्मा ही होता तो है अध्यारोप और में आए हैं, अध्यारोप कर रहे हैं अज्ञान दशा में कला दिख रही है और आरोप अपवाद करेंगे ज्ञान काल में द्वारा दिखाना है इसलिए कला आत्मा से उत्पत्ति होती है करके दिखाना है ये यथाश्र से कला का तात्पर्य है हैला नाम तत्प्रव उच्यत राष्ट का इसलिए आत्मा से उत्पत्ति बताया कला के और कोई तात्पर्य नहीं कहा कला भी कहते है तथा तो प्रदर्शनी प्रकार है उस पुरुष को दिखाना है आत्मा को पहचान कराना तो इसी प्रकार कलाओं के बिना नहीं दिखाया जा सकते अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया के माध्यम से ही समझाया जा सकता है उसी प्रकार वाणी कोई गति नहीं है निर्विशेष है मनवाणी का विषय नहीं है अध्यारोपापवादाप्रपंच का जिस प्रपंच है ब्रह्म प्रपंच शून्य है किंतु तो अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उसको विस्तार किया जाता है फिर भी वाणी का विषय बना लेते हैं उसको ठीक इस प्रकार इत्यादि कहा तथा वह तो मैनेध्याद्या अध्यारोप अववाद तो के माध्यम से, से, से ही उसका ज्ञान कराया जा सकता है उसे गति नहीं उसमें हेतु बताते हैं भाष्य में कहा प्राणादीना अत्यंत ही अद्वये निर्मिशेषे तत्वे न सक्यो अध्यारोप प्रतिपाद्य मंत्र प्रतिपादना कहते जो प्राणी कलाएं उत्पन्न करेंगे चतुर्थ मंत्र, मंत्र। प्राणादी नाम अत्यंत निर्विशेष अद्वित तत्व अत्यंत निर्विशेष है आत्मा मानी सविशेष का गंधवी नहीं जिसमें अत्यंत निर्विशेष आत्मा उसमें प्राणादीनाम कला नाम जो प्राणादी कलाएं आगे कहे जाएंगे इनका शुद्ध है उस तत्व में न शक्यो अध्यारोप मंत्रणा प्रतिपाद्य प्रतिपादन और व्यवहार उसको अध्यारोप के बिना अध्यारोप अवपाद के बिना और कोई उपाय नहीं अध्यारोप किए बिना उनका प्रतिपादन प्रतिपादक भाव करना संभव नहीं है करतुम असक्यम एक आ, न शक्य अध्यारोप मंत्रणा प्रतिपाद्य प्रतिपादन व्यवहार कर विधि इसलिए कला प्रभव स्थिति पेय आरोप्य अविद्या, विषय इसलिए जो कला है प्राणादि सोलह कला है उनकी उत्पत्ति स्थिति लय तीनों आत्मा में दिखाना है जब उत्पन्न होते हैं तो आत्मा में होते हैं और स्थिति काल में आत्मा में ही है आत्मा के बिना नहीं और प्रलय भी आत्मा में होगा जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है वो वो सर्प उत्पत्ति भी रज्जु में माना जाए उसकी उत्पत्ति मानी जाएगी रज्जु में और स्थिति भी है रज्जु के साथ ही है रज्जु नहीं तो वो सर्प नहीं और लय भी होगा ज्ञान काल में रज्जु में और कहां जाना आरोप होता है अविद्या विषय ये जो कला जितने भी हम उत्पत्ति की चर्चा करेंगे सोलह वस्तुओं की चर्चा करेंगे सारा संसार जिसमें आएगा अज्ञानकालीन है अविद्या विषय अविद्या विषय ये सामते अविद्या विषय कला जो कला है अविद्या के विषय क्या है अविद्या अविद्या विषय अविद्या विषय ऐसा कर लो अविद्या समास अविद्या के विषय है अविद्यालन ये होते हैं चैतन्य अव्य कला जाय देखो जब कला उत्पन्न होते हैं चैतन्य से अभिन्न रूप से उत्पन्न होते रूप से नहीं रज में जो सर्प पैदा होगा कल्पना कल्पित सर्प वो रजु से भिन्न रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता भिन्न होगा तो बाद भी नहीं होता बाद हो जाता है चैतन्य अव्यव चैतन्य से अभिन्न रूप से ही कला हम जायाना तिष्ट प्रणीय अवैध रूप से ही उत्पन्न होते हैं अवैध रूप से रहते हैं अवैध रूप से ही लीन हो जाते हैं तीनों यदि सर्वदा लक्षण के ये, ये कलाएं हमेशा लक्षित होते हैं उसी कलाओं के द्वारा आत्मा लक्षण ये कलाएं लक्षित होती है तीनों का में आत्मा में ही लक्षित है कहा ठीक है ठीक है कहते हैं कि अविद्या विषया मैंने अविद्याधीना यह कलाएं जो है अविद्या जब तक अज्ञान है तब तक जगत ज्ञान काल में नहीं अविद्या के अधीन है ही अविद्याधीनाथ भाष्य में कहा था ना अविद्या अविद्याषय उसी का अर्थ है अविद्याधीनार्थ ऐसा बता दिया काल त्रयसा चैतन्य रूप अधिष्ठान अभ्यतिका रज्जु सर्प बदावि अविद्याषय साधि ये कला अविद्या का विषय है कलाओं में अविद्या विषयत्व तो धर्म रहेगा तो ये दिखाने के लिए एक अनुमान से सिद्ध करते हैं ठीक हनुमान का स्वरूप देते हैं तासा कला नाम तीनों कालों में भूत भविष्यत पर उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालों में काल त्रय भी आठवी टिप्पणी नाम आठवीं कहते हैं उत्पत्ति आदि काल है काल से लेना उत्पत्ति स्थिति लय तीनों कालो में काल भी जो सोलह कला है उनको पक्ष बना देना बृषात तो साध्य होगा ब्रषा कस देते हैं चैतन्य रूप अधिष्ठान तो अभ्यतिर एक तो चैतन्य में कल्पित होना है उनको कलाओं को आत्मा में कल्पित होना है वो जो अधिष्ठान चैतन्य है उससे अभित्रेकार अभिन्न इसलिए वो मिथ्या है जैसे रज्जु से अभिन्न होने से रज्जु में वाली भाषने वाले सर्व्या है ये होगा इस अविद्या विषय तुम साथ साधि अविद्या का विषय साथ सिद्ध करते हैं क्या बोलते हैं चैतन्य कहा चैतन्य अभित्रेक वही कला चाह मान तिष्ट प्रलय मान चर्वदा लक्षण चैतन्य से अभिन्न रूप से ही चैतन्य से भिन्न रूप से उत्पत्ति भी नहीं उनकी स्थिति भी नहीं है लय भी नहीं इस तरह से लक्षित होते हैं कला ये <coughs> अच्छा माने सुशुक्ति और जागृत अवस्था में दो भी लक्षित होते हैं लक्षण थे माने स्वप्न और जागृत में लक्षित होते हैं यही अर्थ है टिप्पणी बता दिया है अच्छा ठीक है देखे चैतन्य अभित्रेक लक्ष्य माण तुम हेतु विज्ञानवादी भ्रांतिया दृढ़ी करोती देखो चैतन्य से अभिन्न रूप से ही ये विषय प्रतीत होते नहीं तो विज्ञानवादी को भ्रम नहीं होता विषय के अभाव में मान ज्ञान ही विषयाकार बनता है और विषय के अभाव में ज्ञान अभाव मानते होते एक ही मानते हैं विषय और ज्ञान को एक ही मानते हैं तो होता है वहां विषय का अभाव क्यों तो ज्ञान का भी अभाव मान लेते हैं भ्रम हो रहा है क्यों कला कला जो है वो अधिष्ठान से अभिन्न रूप से ही हो रहे इसलिए तो उनको भ्रम हो गया विज्ञानवादी बौद्धों को भ्रम इसलिए हो रहा है अगर भिन्न रूप से होते तो दूसरे के अभाव में दूसरे का अभाव नहीं मानता किन्तु तो अभिन्न रूप से दिख रहा है इसलिए उनको भ्रम हो गया यह ब्रह्म भी दृढ़ करता है कला अभिन्न रूप से उत्पन्न है उत्पत्ति स्थिति लय काल में अभिन्न रूप में ही दिखाई पड़ते हैं इसलिए तो उनको भ्रम हो रहा है शून्यवादी को भ्रम है भाषण दिखाया है विज्ञान लादी को भ्रम है को भ्रम हो रहा है नैयाई कहते भी ज्ञान और विषय को एक तो नहीं मानता किंतु ज्ञान जो है उसको विषयजन्य मानता है आत्मा को स्वरूप से जड़ मानता है उसमें जब सम्वाय संबंध से ज्ञान की उत्पत्ति हो ज्ञान माने विषय का आवृत्ति उत्पन्न हो तब आत्मा चेतन हो जाता है उसका अलग उनका कहना ऐसा है वो जो वृद्धि है उत्पन्न होती है नष्ट होती रहती है तो चैतन्य ऐसा स्वभाव आएक। उनको अर्धनास्तिक से भी बोलते जगह जगह नहीं आयोग पूरे नास्तिक तो नहीं ईश्वर को मानता है किंतु क्यंट देदार्थे काशी कई एक उसमें विरुद्ध बोलता है अच्छा ये कहा अतएव इत्यादि कहा भाष्य में कहा अतएव भ्रांत के अग्नि संयोगा घृतम घटादी चाहन प्रतीक्षा जायते ही कुछ भ्रांत लोग हैं विज्ञानवादी बौद्धारी हैं जैसे हैं विज्ञानवादी को सबसे पहले लेते हैं जैसे अग्नि के संयोग से घी घृत का जो काठिन्यपना था कठोरपना था वो नष्ट हो जाता है पिघल न काठिन्य नष्ट हो गया घी का घृत का काठिन्य नष्ट होता किसके संयोग से अग्नि के संयोग से विज्ञान का कहना है ठीक इसी प्रकार घटादी आकार चैतन्य में प्रतिक्षण जाहे जो घटादी रूप से जो चैतन्य है विज्ञान है क्षणिक विज्ञान वही प्रतिक्षण उत्पन्न होता है घटाकार पटाकार मठाकार विज्ञानी बनता है विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है विषयकार वही बन जाता है प्रतिक्षण जाहे चैतन्य और नष्ट थे जब नष्ट भी होता है ऐसा मानते तो निमित्त क्या होगा वास संस्कार को मानते हो निमित्त जैसे यहां घी को काठिन्य को विनाश का निमित्त है अग्निशमयोग उसी प्रकार ज्ञान ही अगले विषय के रूप में होने के लिए पूर्व संस्कार काम करेगा पूर्व संस्कार को निमित्त मानते पहले भी ऐसे हुआ था हाँ फिर भी वैसे हो जाए उसका निमित्त मानते इत्यादि का टीका देखे घृतम यथा अग्निशमयोगा द्रवावस्था प्रतिबद्ध है घी घृत जो है ना घी जैसा अग्नि के संबंध से द्रवावस्था तरल अवस्था को प्राप्त होता है माना काठिन्य विनाश हो जाता है उसका कठोरता जमा हुआ तो कठोरता समाप्त हो जाती है क्यों अग्नि अग्निशमयोग होने से ठीक इसी पर एवं इसी प्रकार समझना है अहमाकार आलय विज्ञान हो। ये विज्ञान को दो धारा को मानते हैं वो बौद्ध लोग एक अहम अहम भीतर है और एक इदम इदम बाहर है आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान करके नाम देते हैं उसको बहुत लोग आलय विज्ञान भीतर अहम अहम अहम की धारा चलती है और ये प्रवृत्ति विज्ञान इदम इदम इदम ये धारा चलती है तो जो आलय भीतर अहम अहम होने वाला आलय विज्ञान इसी बारे में बोलते हैं एवं अहमकार अहम आकार आलय विज्ञान में जो अहम आकार जिसके आकार अहम है अहम अहम की वृत्ति चलती है जिस आलय विज्ञान की जो आलय विज्ञान ही वासनावसा पहले भी ऐसे हुआ था संस्कार है वासना के बल से संस्कार के बल से विषयाकार विषयाकार से पैदा हो जाता कौन आम आकार जो आलय विज्ञान है वही वासना के निमित्त बनने से विषय के आकार घटादी आकार से पैदा हो जाता है जाये थे बदम ऐसे कहने वाले जो विज्ञानवादी बौद्ध है तेषाम विज्ञानवादी बौद्धाराम विषयस्य जो ब्रह्म विषय का जो भ्रम हो रहा है क्यों जो भ्रम उनको भ्रम होता है क्यों होता है विषयस्य चैतन्य के प्रत्यम अभित्रत्यंग विषय जो है चैतन्य से अभिन्न है यही जाना जाता है क्यों चैतन्य ही घटाकार हुआ नष्ट भी हो गया तो विषय से चैतन्य को भिन्न मानते तो घटाकार नाश होने से चैतन्य नाश न होता किंतु उनको भ्रम ये है घटाकार चैतन्य ही बना था तो घटाकार नष्ट हो गया चैतन्य नष्ट हो गया ये ब्रह्म हो रहा है इससे भी सिद्ध होता है कि वह आत्मा से अतिरिक्त नहीं है चैतन्य अभ्य में जाए तो भाषण कहा था ना अभिन रू से पैदा तभी तो ब्रह्म हुआ उनको ये कहा प्रत्ययम गमयती प्रत्यय मैंने ऐसे ज्ञान कराता है अन्यथा तथा भ्रमण होता अगर विषय और ज्ञान भिन्न होता चेतन मानी ज्ञान अगर भिन्न माना जाता तो उनको भ्रम नहीं होना चाहिए था वो विषय के विनाश से चैतन्य विनाश मान रहे हैं चैतन्य विषयाकार बनता है विषय विनाश मानी चैतन्य विनाश ऐसा वो भ्रम ना होता नहीं तो अगर भिन्न माना होता कला जो तो उपाधियां जितने भी हैं ये अगर आत्मा से भिन्न रूप से उत्पन्न होती तो फिर उनको भ्रम नहीं होना चाहिए था रूप से उत्पन्न होते हैं अभिन्न रूप से स्थिति है से ही हो जाते। यही भाष्यकार अच्छा, भा, ने चैतन्य व्यवतिकेण प्रतिदिन विषय विज्ञान रूपेण चैतन्य भावेशन्य तदीय भ्रांतिया चैतन्य व्यतिरिक्त प्रतीककार ने भाष्य के पंक्ति में लिखा था ना विषय चैतन्य अभिद्रेय कला नाम उत्पत्ति स्थिति इत्यादि उसी की दृढ़ दृढ़ता कर रहे हैं शून्यवादी बौद्धों को भी ऐसे भ्रम हो रखा है जैसे विज्ञानवादी को और शून्यवादी बौद्धों को ला रहे हैं किसी का ऐसा भ्रम होता है क्या भ्रम होता है तो कहना चाहते हैं कि विषयाणाम चैतन्य अभिद्रय क्या विषय जो है चैतन्य से अभिन्न है विषय और चेतन में भेद नहीं चेतन विषयाकार होकर के जाता है विज्ञानवादी बौद्धों में किया होगा है अच्छा अभ्य तीय प्रती नियमान जब भी ज्ञान होगा एकत्व रूप से ज्ञान होता है चेतन भिन्द है विषय भिन्न इस रूप से ज्ञान नहीं होता ऐसा प्रतीति का नियम होने से ज्ञान का नियम होने से एवं <rozum plausible> इसी से क्या होगा विषय विज्ञान रूपे न चैतन्य अभाव है जब विषय विज्ञान रूपी चैतन्य का अभाव हो जाने पर सुसुप्त कब अभाव है सुसुप्त में किसी विषय का ज्ञान होता नहीं है विषय विज्ञान रूप से चैतन्य का अभाव हो जाए पर सुसुप्त्यागो सुसुक्ति हो आदि से मुक्ति अवस्था उनकी वास्तविक है मुक्ति में भी विषय विज्ञान नहीं है तो चेतन भी नहीं है तो सर्वम शून्यम ऐसा हो जाता है सुसुपत्यागह शून्य ब्रह्म हो जाता है कैसा किसी को शून्य भ्रम हो गया सुसुप्ति अवस्था शून्य चेतन भी नहीं विषय भी नहीं क्यों चेतन अकेला तो होता नहीं विषय शहीदी ज्ञान होता है तो विषय नहीं है तो चेतन भी नहीं है सुसुक्त आदि अवस्था में सुसुक्त ये मुक्ति है इत्यादि में शून्यवादी बौद्धों को जो भ्रांति हो रही है वो भ्रांति से भी चैतन्य प्रतितिम प्रतीकर होती चैतन्य से अभिन्न ही विषय का ज्ञान होना यही शुद्ध करता भाषा का अनुभवी चैतन्य अव्यतिरिक उत्पत्ति उत्पत्ति स्थिति इत्यादि का दृढ़ करता है सुसुक त्यारोह तेरह की टिप्पणी है ना अच्छा ग्यारह हो गया नहीं ग्यारहवीं है ग्यारह भी है, है। चैतन्य से स्वरूप कदा भी असत असतवाद आ विषय विज्ञान कहते हैं चैतन्य का स्वरूप कभी भी असत्व तो नहीं हमेशा सत्य है होने से वो कहते हैं विषय विज्ञान से चैतन नहीं है विज्ञानवादी बहुत बोलते हैं अहम अहम चलने पर भी विषय विज्ञान रूप से नहीं है वो हम आकार वृत्ति बनने पर भी दमाकार वृत्ति न होने से चेतन में चला गया ऐसा उनका कहना है ये विज्ञानवादी बहुतों की तरफ से है टिप्पणी तत्पर ग्यारह आगे कहा यद्यपि टिप्पणी में यद्यपि तथा तथा भाव विषय भाव कहते फिर भी ये जो विषय के ज्ञान काल में चेतन का अभाव किससे हुआ विषय का अभाव होने से हुआ ज्ञान का अभाव से नहीं तथा तब अभाव जो चेतन का अभाव है विषय विषय का अभाव होने से तथा चैतन्य प्रतीतिषाम विषयाधीना फिर भी चेतनता की जो प्रतिति है ज्ञान वो विषय का अधीन है उनके मत में विज्ञान का मत में विषयाधीन एवं अपनी अव्यतिरिक्क उत्पत्ति ये भी अभिन्न रूप से उत्पत्ति होने में सिद्ध कर देता है चेतन से अभिन्न रूप से होना यह अवधेय कहा बारह की टिप्पणी में कहा था कहा था सुस्रुपति आदि में सर्वम शून्यम बोल जाते हैं क्यों विषय विज्ञान का अभाव होने से चेतन का अभाव हो गया चेतन भी अभाव हो गया क्योंकि चेतन और विषय अलग हो गया तो होते नहीं जब भी होते हैं साफे होते हैं तो सुसुप्त काल मुक्तिकाल आदि में विषय नहीं है तो चेतन भी नहीं है ऐसा शून्यवादी को हो गया सर्वम शून्य में पहुंच गए का। मुक्तिर कहा मुक्तिर आदि शब्दार्थ टिप ने कहा सुसुप्त अलग कहा था ठीक में तो आदि से क्या लेना मुक्ति को लेना मुक्ति में सक्तव्य आस मुक्ति को ही दिखाना था मुक्ति में चेतन भी नहीं है कि विषय नहीं है तो चेतन भी नहीं है वही दृष्टांत बनाना था सुषुप्तिया बोलते अच्छा था सैब मानी मुक्ति मुक्तिरव अक्तव्य आस उदाह वही Although, मुक्ति को ही देना था सुषुप्ति न दे करके क्यों त्र स्वरूपेण चैतन्यतिरेक तैर आस्ते स्वरूप अभी चैतन्य विरयक चैतन्य का अभाव सिद्ध किया हुआ कहा मुक्ति ने चैतन्य विरयक माने अभाव चैतन्य का अभाव सिद्ध किया उन्होंने माना हुआ है मुक्ति का बाद में चेतन भी नहीं रहता क्यों विषय आदि चेतन का ज्ञान होना है विषय में चेतन भी नहीं है ऐसा माना उन्होंने इत्यादि कहा यदि कहा अच्छा अगर तेरह की टिप्पणी थी चैतन्य से कला हैदव जातक के भ्रांतियां भी चैतन्य अभिरिक्त प्रतिथि दृढ़ करती है और वह सुनने वाली की जो भ्रांति है उसको लेकर चैतन्य से अभिनय है विषय ऐसे दिखाते हैं इसलिए भाष्यकार की जो पंक्ति है चैतन्य अभितरक कला जायाना चैतन से सर्वदा लक्षण थे हमेशा लक्षित होते हैं ऐसे इसलिए तो उनको भ्रम हो रहा है अच्छा आगे टीका देखें तन्निरोधे इत्यादि ये तो इनका है भाष्य में कहा तन्निरोधे निरोधे इति शून्यम व सर्वम कि माने विषय का निरोध हो जाने पर जावलो स्वप्न विषय का अधिन था उसके निरोध होने पर सब शून्य जैसे हो जाता विषय अधीन चेतन होता है विषय नहीं तो चेतन भी नहीं अपरे कहा। अच्छा ठीक देखें चैतन्यस्य अनित्यस्य अत्य कलारूप अठान न संभवती कलाकार नैयायिपक्ष नैयायि भी ब्रह्म हो रहा है कैसे चैतन्यस्य अनित्यस्य चैतन्य अनित्य है विषय का जो ज्ञान होता है वही चेतन होता है जब संभा से आत्मा में उत्पन्न होगा उत्पन्न होने वाला ज्ञान विषय का ज्ञान रूप रस आदि का जो ज्ञान होगा द्रव्य आदि का ज्ञान होगा माने वृत्ति बनेगी आम वृत्ति बोलते है, वो ज्ञान बोलते हैं एक ही बात है तो आत्मा में संभा से उत्पन्न होना है इसलिए अनित्य है वो अनित ज्ञान अनित्य है ज्ञान माने चेतन चेतन कोई चैतन्य ज्ञान है चैतन्य से अनित्य कला रोप अधान्यों का आरोप करना संभव नहीं है अनित्य पे होने नित्य वस्तु करने का जो है, चाहिए चैतन्य तो अनित्य है तृतीय क्षण में नष्ट हो जाना है इससे ज्ञान होगा पहले क्षण में उत्पत्ति होगी दूसरे क्षण में स्थिति रहेगी तीसरे क्षण में ध्वस हो जाता है तो ये कला का आरोप कला का आरोप अधिष्ठान चैतन्य होने सकता क्यों अनित्य है न संवादी कला कार्य वो कला का कार्य है माने कला होने पर ज्ञान होगा चैतन्य होगा कला का ज्ञान होगा ना जैसे रूप का ज्ञान होगा तो ज्ञान रूप का कार्य माना जाएगा इसी प्रकार कला का कार्य है ज्ञान इसलिए कार्य कारणों को कैसे पैदा करेगा अधिष्ठान कैसे बनेगा नहीं बन नैयायुको इतनी नैयायक पक्ष पक्ष उक्ति व्याजे नै आयु के पक्ष के कथन के व्यास से संका उठाते हैं भाष्य में कहा घटाधि विषय चैतन्य भाष्य में जाते हैं नैयायकों का कहना है घटाधि विषय चैतन्य घटादि को विषय करने वाला जो चेतन है घटाधि विषय ये चैतन्य से तैतन घटाधि विषय घटादि विषय करने वाला जो चैतन्य है चैतन्य में ज्ञान चेत हितुर नित्य से जो चेत आत्मा होता है ज्ञान आदि आत्मा ज्ञान का आत्मा मानते हैं चेत हितुरे चैतन्यम जो चेतयिता आत्मा है उसमें अनित्य ही पैदा होता है चैतन्य पैदा होता है घटादि को विषय करेगा जब चक्षुरादि इंद्रियों का घटादि के साथ संबंध होगा तो ज्ञान पैदा होगा आत्मा चैतन्य पैदा होगा विनश्यति अपर और नष्ट भी हो जाता है वो ये नई आई कहते अपरे अपर माना नई आई का ऐसा इसमें तो इस बहुतों के मत पर और न्याय पद पर क्या अंतर आ गया वो भी चैतन्य का विनाशमान रहा है ये भी चैतन्य विनाशमान क्या अंतर है तो टिप्पणी का पांच नंबर टिप्पणी में खोला है थोड़ा इसी जो बादशाह की पंक्ति में टिप्पणी है इसी थोड़ा खोला हुआ है करके पांच में नई आयिका अपर बना नई आयिका है अपर नई आयिका है नई आयिका है कैसा च नई आयिका क्या मत है विषय चैतन्य सहचार्य मात्र मात्र भ्रामक तो यहाँ पर भ्रामक क्यों बना है विषय चैतन्य का साहै विषय चैतन्य विषय को एक नहीं मानते है सहचार हो जाता है तो विषय के माने इंद्रिय विषय संपर्क रहित हो जाने पर ज्ञान भी नष्ट हो जाता है वैसे ज्ञान पर विषय के नाश से ज्ञान नाश नहीं मानते किंतु विषय रहते रहते भी ज्ञान नाश हो जाता है इंद्रिय विषय संपर्क न होने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है चैतन्य नष्ट हो जाता है यही उनका मत है तेषांश मान उनके जैसे सुनने वाली विज्ञान वाली जैसा नहीं विषय नाश से उपन्यास होना नहीं मानते तेषांश विषय चैतन्य साहचर्य मात्र अभिव्यक्तम विषय और चेतन का अभेद जैसे विव्यक्त नहीं कर पाते हैं साहचर्य ब्राह्मण कहा अच्छा ठीक आ है गि इत्यादि हो आगे भूत धर्म करके बोलते हैं चैतन्यम भूत धर्म इति, इति का भाषण कह दिया जो चैतन्य है चार भूतों के एक विलक्षण संयोग हो जाता है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को नहीं मानते हैं चार बाक आकाश में अभाव है क्या है कुछ नहीं है उसको कोई बूथ थोड़ी माना जाएगा पृथ्वी जलते इस बाई को मानते हैं इनका एक विलक्षण संयोग हो जाता है और वो संयोग को पता ना संभव नहीं जो विलक्षण जिसका नाम है विलक्षण संयोग तो जिसका लक्षण करना संभव नहीं ऐसा संयोग हो जाता है तो चैतन्य उत्पन्न होता है और उसका विघटन होने पर चैतन्य नष्ट हो जाता है मानी इसे अतिरिक्त तो कोई चेतन नाम को कोई चीज नहीं है स्वर्ग जाने नरक जाने वाला इत्यादि कोई भी लोक लो गामी चैतन्य नहीं, यह चार वाकों का बात है लौकायतिक लोक, लोकायतिक सिद्धांतमे लोकायतम सिद्धांतम अधत्रम ते का लोका लोकायत शब्द से लोक के अधित बोलने वाले जैसे उतने बोलने वाले कृत सूप कृत उत सु तदवेद सूत्र के अधिकार में क्रतु उक्त सूत्र अंत वाला हो क्रतु अंत शब्द हो उक्ंत शब्द हो सूत्रांत शब्द हो उनसे ठक प्रत्यय होता है आदि इसके प्रति हो जाती है इस तरह से बना हुआ है लवकायतिक का। नहीं आएगा भी ऐसा ही है न्याय सूत्र अधिक नहीं आयिका न्याय अध्य वि नहीं आएगा ऐसा बना हुआ है सूत्र को लेकर के कहा ठीक मैंने भूत धर्म मैंने क्या चार भाग भूत धर्म मान दे चैतन्य को भूत का धर्म मान दे चार भूतों के संबंध न होने पर चैतन्य पैदा होता है चार भूतों का धर्म हो गया तो क्या है तो कहा देहाकार कहते ये नहीं बाहर वाले भूत का ऐसा धर्म नहीं मानना जो देहाकार से परिणत जो भूत होगा उसके परिणाम का स्वरूप चैतन्य यहां उत्पन्न होगा बाहर वाली में नहीं ये भूत धर्म ऐसा लेना देहाकार देहाकार से जो संगात को प्राप्त हुआ भूत है उसका धर्म है कौन चैतन्य चैतन्य दिखता है बाहर पत्थर में नहीं दिख रहा है तो देहाकार से जो परिणत हुआ भूत है वो भूत धर्म यह है चैतन्य मानते हैं टिप्पणी तेरह की देहा भूत साहय चैतन्य सा, तथा तो भ्रमे तेम निबंधन उनको भ्रम क्यों हो रहा चार भागों का लो, लोकाय दा तथा तो सा इस प्रकार के विलक्षण तेज संयोग विलक्षण चार भूतों का संयोग होना पर चैतन्य से तथा ब्रह्म इसलिए चैतन्य, है है चैतन्य से आरोप अधिष्ठान सिद्धअर्थम नित्यत्व एक बदम तान निराह करोती मतान निराह करोती अब सिद्धांति खंडन कर दे इन मतों का यहां पर चार मत रखा हुआ है सबको भ्रम हो रखा है विज्ञानवादी बौद्ध शून्यवादी बौद्ध नैयाय और चारवाद यही कहते हैं चैतन्य से आरोप अधिष्ठान सिद्धार्थ देखो चेतन में आरोप होता है अधिष्ठान का आरोप चेतन है ये जो कला आरोप होंगे सोलह कला आगे कहे जाने वाले प्राणादि कला उत्पन्न माने आरोपित तो होना वास्तव में उत्पन्न होता है ही नहीं स्वरूप ही नहीं वास्तव में तो उसमें अधिष्ठानत्व की सिद्धि करनी है क्योंकि कोई भी आरोप करते समय में अधिष्ठान चाहिए बिना अधिष्ठान का आरोप नहीं होगा ये सिद्ध करना है चैतन्य से आरोप अधिष्ठानत्व तो सिद्ध आरोप के तो धर्म सिद्ध करना है चेतन इस सिद्धि के लिए नित्यत्व एकत्व से बदल और चेतन नित्य है एक है यह भी सिद्ध करेंगे चेतन अनेक नहीं है और अनित्य भी नहीं है ये जैसे ये मान रहे अनित्य है करके सभी अनित्य विन गित्य है एक है ये सिद्ध करते हुए तान निरा, तान मतान उन मतों का खंडन करते हैं चारों मतों का चाहे विज्ञानवादी बौद्ध हो चाहे शून्यवादी बौद्ध हो चाहे नैयायिकार हो चाहे उन मतों का उनका सिद्धांतों का खंडन करते हैं भाष्य कार्य नहीं करना चाहते हैं भाष्य ने अनपाय उपजम धर्म कम चैत धर्म का चैतन्य आत्म नाम रूपादि उपाधि धर्म प्रत्यवभाषायजन धर्म का चैतन्य उपाय और और उपजन जो होगा अपाय माने नाश उपजन माने उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्तिशील को कहेंगे अपाय उपजन धर्म का जिसके धर्म उत्पत्ति धर्म हो या नष्ट विनाश धर्म हो वो हो जाएगा अपाय उपजन धर्म का बहुत समस्त और न अपाय उपजन धर्मगम अनपाय उपजन धर्मगम नय समास करना बहुत घटित पहले द्वंद्व करना अपाय अपजने ऐसा बन जाएगा और अपाय उपजने धर्मो यश्य उपाय अभजन धर्म जिस वस्तु का किसका है भौतिक पदार्थों का है विषयों का है वो हो जाएगा उपा अपजन धर्म कह ऐसा बन जाएगा और फिर नये समास कर देना तत्पुरुष न उपाय अपजन धर्म का उप न अपाय उपजम धर्म का धर्म कम आत्म चैतन्य बोल रहा है माने उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित ये दिखाना चाहते हैं ये कहा इसलिए अनपाय शब्द दिया है अपाय धर्म भी नहीं है उपदम धर्म भी नहीं है विनाश धर्म भी नहीं जिसमें उत्पत्ति धर्म नहीं है, उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित जो आत्मा है अनपाय उपदम धर्म का चैतन्यम जो चेतन है वही आत्मा ही वो जो ऐसे धर्म वाला जो आत्मा है वो आत्मा ही नाम रूपाधि उपाधि धर्म ही प्रत्येक नाम रूपाधि उपाधि धर्मों के द्वारा प्रत्ये भाषण जितने नाम रूप रूपाधि उतने रूप से बास रहा है अनेक रूप में दिख रहा है अनेक जाति अनेक व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है उपाधि के कारण से ऐसा दिख रहा है जितने उपाधि उतने आत्मा दिख रहा है क्योंकि जितने घट में जल बढ़ देंगे उतना ही सूर्य दिखाई देगा उतना ही सूर्य दिखाई देता है उपाधि के कारण जल रहो तो सूर्य एक ही होता है जल रूपी उपाधि के कारण उतने सूर्य ठीक इसी प्रकार उपाधि धर्म प्रतिभा उपाधि धर्मों से दिखाई पड़ता है उसी प्रकार दिखाई पड़ता है क्यों वास्तव में उपाय अपाय उपजन धर्म से रही आत्मा कैसे आगे स्मृतियां बताती है ही तो दे स्तृति क्या है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म सत्य स्वरूप त्रिकाला बाधित है, है। ज्ञान स्वरूप है अनंत है जिसका अंत होता ही नहीं देश काल अल्पस्थ परिच्छेद से रहित है ऐसा ब्रह्म का आत्मा का स्वरूप ऐसा है, है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म एक प्रज्ञान ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म ये शरीर आदि स्वरूप नहीं है ब्रह्म ऐसा ऐसी विज्ञान ब्रह्म वृंदांद का विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा ब्रह्म ऐसा है कहा विज्ञान वो तो विज्ञान का पुंज ही है और कुछ नहीं है जैसे नमक के डल्ली को लवण बोलते हैं नीचे ऊपर बाहर भीतर जहां भी चाटेंगे खारा बना मिलेगा वैसे आत्मा जिधर भी देखोगे विज्ञान ही मिलेगा वहां कुछ हड्डी मांस आदि कुछ मिलने वाला नहीं विज्ञान घनैव इत्यादि श्रुतिभा इत्यादि श्रुति अनपाय उपजन धर्म का चैतन्य आत्म नाम उप धर्म पूर्विनाश ऐसे आत्मा है कि उपाधि के धर्म से युक्त होकर के दिख रहा है मान उपाधि के कला के आरोप के अधिष्ठान आत्मा है सिद्ध करना चाहते आरोप का अधिष्ठान वास्तविक उपाधि का अधिष्ठान नहीं इत्यादि अप स्वरूप व्यविचारेशु पदार्थेश देखो पदार्थ अपने स्वरूप का विविचार करते हैं स्वरूप व्यविचारेश शु। पदार्थु चैतन्य सव्य विचार देखो चैतन्य मैंने ज्ञान पट ज्ञान काल में घट का अभाव हो जाता है और घट ज्ञान काल में पट का अभाव होता है और दोनों काल में ज्ञान रहता है स्वरूप में व्यविचार है पदार्थों का एक के ज्ञान काल में दूसरे वस्तु का अभाव है व्यविचार कर रहा हो। पट ज्ञान काल में घट है क्या घट का व्यविचार है घट ज्ञान काल में पट का व्यविचार है किंतु ज्ञान दोनों अवस्थाओं में है ये दिखा रहे स्वरूप व्यविचारीषु पदार्थेश पदार्थ जितने भी अपने स्वरूप में व्यविचार करते हैं दूसरे के ज्ञान काल में ये नहीं होता इसके ज्ञान काल में दूसरा नहीं है व्यविचार करते हैं किंतु ज्ञान दोनों में है घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पढ़ ज्ञान काल में भी ज्ञान है स्वरूप व्यविचारिश व्यविचारिश पदार्थ है स्वरूप में अपने स्वरूप में विचार करने वाले जो विषय हैं उनमें चैतन्य से मानी ज्ञान रूप चैतन्य जो है वो ज्ञान रूप चैतन्य से अब व्यविचार अब व्यविचार नहीं होता घट ज्ञान काल में भी ज्ञान है पट ज्ञान काल में भी ज्ञान है किन्तु घट काल में पट नहीं है पट ज्ञान काल में घट नहीं है विषयों में व्यविचार है ज्ञान में ज्ञान है वैसे जागृत स्वप्न सुस्वती में भी जागृत में भी ज्ञान है स्वप्न में ज्ञान है सुसूक्ति में ज्ञप्ति रूप ज्ञान है, है तो कि विषय का इसका विषय का जागृत का विषय का व्यविचार है स्वप्न में स्वप्न का विषय, विषम का व्यविचार जागृत में दोनों का व्यविचार सुसुप्ति में विषम का व्यविचार दिखाई पड़ता है ज्ञान के भी विचार नहीं है एक यथा यथा योग यह पदार्थों में जिस इस चाहे ब्रह्म रूप में हो चाहे सत्य रूप में हो रज सर्पादी के ज्ञान काल में भी ज्ञान तो है ना जो पदार्थ जिस रूप में दिखाई दे रहा हो चाहे राज्यों में सर्व भाषा हो चाहे व्यावाहिक घट हो चाहे हो जैसा भी हो यथा जो प्रकार का होता है, जो विषय जैसे प्रकार हो परमात्मक हो या अनुभात्मक हो जो भी हो प्रज्ञा प्रज्ञा स्वरूप हो अथवा भ्रमात्मक हो प्रमा स्वरूप परमात्मा प्रमात्म स्वरूप हो या ब्रह्मस्वरूप हो जैसे पदार्थ प्रम भाषा है तथा तथा ज्ञान मानव उस प्रकार से जाना ही जाता है उसको रजू में सर्प ज्ञान भी ज्ञान होता है तो जाना ही जाता उसको। है उसको भ्रमात्मक है ज्ञान के तो ज्ञान तो हो ही गया है ना अब परमात्मा ज्ञान होता है वास्तविक सर्प को सर्प बोलते तब भी ज्ञान है इसलिए यो यो पदार्थ जो लोग विषय जिस रूप में जाने जाते हैं चाहे भ्रम रूप में जाने जा रहे हो चाहे व्यवहारिक रूप में जाने जा रहे हो जो विषय जैसा जाने जाता है उसी प्रकार तथा तथा ज्ञान मानव उस प्रकार से उस विषय ज्ञान तो होता ही है ज्ञा मान द्वारा होने से ही तस्य चैतन्य से अभ्य विचारित्व उस चेतन का माना जाए किसी भी स्थिति में चैतन्य में ज्ञान उस, उस ज्ञान का अव्य विचारित सिद्ध हो जाता है विषयों का व्यविचार हो जाता है चैतन्य का अभ्य विचार रहता है इसलिए नित्य है वो जब अव्य विचारी होगा नित्य होगा ये कहा वस्तु जो भवती किंचित न्याय के अनुपन्न नहीं वस्तु तो होता है किन्तु जाना नहीं जाता है ऐसा कहना तो बनता नहीं वस्तु तो होता है किंतु जाना नहीं जाता ऐसा हो सकता है क्या जाना नहीं जाए तो वस्तु में क्या प्रमाण है वस्तु जब होती है तो ठीक नहीं है विषय है किंतु जाना नहीं जाता ऐसा कहना बनेगा नहीं प्रमाण क्या है वो वो वस्तु है करके क्या प्रमाण है वो तो उतनी बातें होगी रूप तो दिखाई देता है किंतु चक्षु नहीं है कहानी जैसा जहां तक सही होगा रूप तो दिखाई दे रहा है किंतु आंख नहीं है कहना जितना सही होगा वैसे ही होगा वस्तु तो होता है ज्ञान नहीं होता कहाना तो वैसे होगा ये कहा टिप्पणियां एक नंबर तो हो गया एक नंबर अनंतम पहले इस तरह से टिप्पणियां देखिए इधर छह से आपकी टिप्पणी छह में देख कहते हैं एवं बादीराम तत्त्व तत्त भ्रमा को वो हो रहा है उसका अन्यथा उसके अनुद्ध नहीं हो सकती है विषय और चेतन एक ही रूप में दिख रहा है इसलिए उनको एक के अभाव में दोनों का अभाव दिख रहा है अन्यथा अनुपत्या चैतन्य उसके द्वारा सिद्ध क्या किया चैतन्य से अभिवेक अभिन्न नहीं है चैतन्य अभिवेक अव्यतिरकम एवं कला नाम आलम्ब कला जो है चैतन्य से अभी उत्पन्न होते तो हो हैं कला के विनाश में चैतन्य के प्रभुवंती मंत्र में बोला ये आरोप मात्र है वास्तु में षोलला नहीं है आरोप मात्र श्रुते अबांतर तात्पर्य यह अबांतर तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य थि आवेदेयक अवान्तर तात्पर्य से कथन कर दिया ज्ञान कराया गया कि मुख्य तात्पर्य नहीं कला का आरोप करना मुख्य तात्पर्य नहीं है का तात्पर्य क्या है यही वह अंत शरीर सुरुष हो यिन यो कला प्रबंधी ये कहने का मतलब क्या है मुख्य तात्पर्य क्या है यह तो अवान्तर तात्पर्य हो गया कला आरोपित है अभिन्न रूप से उत्पन्न होते इसलिए वादियों को भ्रम हो रहा है आरोपित तात्पर्य हो गया अभांतर हो गया मुख्य मुख्य तात्पर्य विषय मुख्य तात्पर्य क्या है इसका आत्मा निष्कल है बदलाना है कला वाला तो नहीं है, है, है मुख्य तात्पर्य आवेद्य होता तो अच्छा था मुख्य तात्पर्य विषय निष्कलम मुख्य तात्पर्य विषय तो निष्कल है आत्मा ये बदलाने में तात्पर्य है मुख्य जो कलाओं का आरोप करना अभांतर तात्पर्य अध्यारोप है मुख्य तो है मुख्य तात्पर्य विषय निष्कलम पुरुषम निष्कल जो पुरुष है कला रहित पुरुष भाष्यकार तो हो वादी चार बापों का जो भ्रांति हो रही है वो भ्रांति बहुत अपनोदन करके विनाश करके नष्ट करते हुए उपनदेन चिकृषण मान उनके खंडन करते हुए उनकी उपनदेना चिकृषण उपन माने खंडन के इच्छा करते हुए उपनोदा उपज गिर उनको उपकार करने की इच्छा से उनके मत के खंडन करके उनका उपकार करेंगे वो ब्रह्म में पड़े हुए हैं उपकार करने की इच्छुक हैं उपचर्ष मैंने उपकर तुम इच्छा उपकार करने के इच्छुक है भाष्यकार विचार आरभ विचार का आरंभ करते हुए स्रोतम रातम उपस्थापित स्रोत्र सिद्धांत जो वेदांत का सिद्धांत है उसको स्थापना करते है का ब्रह्म दिखा दिया और क्या तात्पर्य उसको बतलाना चाहते हैं ये कहा धर्म से कहा वास्तव में आत्मा न उत्पन्न होता है दिखाई दे रहा है इत्यादि कहा था अच्छा आगे सात की टिप्पणी में कहा उपाधि धर्म ही उपलक्षित यदि उपाधि धर्म के द्वारा उपलक्षित हो रहा वो आत्मा कहा उपाधि धर्म प्रत्यपाषदय ना उसी का कहा अच्छा प्रत्युभाषय ट्री का देखते भाष्य की टिप्पणी देखे अनंत अनंत मैंने क्या है देखो एक तो देश आदि का आनंद एक संख्या में अनंत अनंत का प्रयोग दो में होता है देश का आनंद जैसे आकाश को हम अंत नहीं कर सकते माप दंडित नहीं ले सकते देश से अनंत है देश है और संख्या का आनंद कौन सा आनंद है तो कहते हैं देश कार्य परिचय परिचित रहता है क्यों आत्मा का यहां होना वहां न होना हो तो देश परिचिन्न अभाव आता देश वस्तु यहां होगा वहां नहीं होगा क्योंकि तो आत्मा सभी देश में है तो यहां है वहां नहीं है कहना नहीं बनता इसलिए देश परिच्छि तो आत्मा में नहीं आएगा और कभी हो कभी ना हो उसमें आएगा काल परिचि तो। जैसे ये शरीर है उत्पत्ति के पहले अभाव है नाश के बाद भी अभाव रहेगा इसमें काल परिच्छेद है वर्तमान में है न भूत में था न भविष्यत में रहेगा ऐसे पदार्थ जितने भी है काल परिचेद हो जाते हैं देश परिच्छेद ये सभी भी यहाँ है वहां नहीं है किंतु आत्मा सभी काल में है भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है काल परिच्छेद भी आत्मा में नहीं आएगा परिचिन्न तो धर्म भी नहीं देश परिचन्न तो नहीं और एक होता है कि देश काल वस्तु परिच्छेद ये वस्तु ये वस्तु नहीं है ऐसी बुद्धि होती है दो वस्तु सामने अयम अयम ना ऐसी बुद्धियों को कहते हैं वस्तु परिचय या नकार आ जाता है यह नहीं ऐसा बोलते हैं दोनों हैं होते हुए भी एक का अभाव इसको क्या बोलते हैं एक नन्न भाव बोलते हैं दोनों होने पर भी एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव दिखता है गो भैंसो न गाय भैंस है क्या नहीं है अभाव आएंगे तो इसको कहते हैं अनन्या तो अन्य भाव जिसमें आए हो जाएगा वस्तु परीक्षण किंतु आत्मा में किसी का भी अन्य भाव नहीं आता है जैसे घटका मिट्टी में अन्य भाव हो सकता है या नहीं हो सकता पट में तो होगा का पट में अन्य भाव होगा किंतु मिट्टी में नहीं होगा क्योंकि मिट्टी स्वरूप ही उसका इसलिए आत्मा का अन्य भाव किसी में अन्य का अभाव भी नहीं आ सकता किसी का तो अनन्य अभाव परिच तो भी नहीं वस्तु परिचन्नता तो सभी वस्तु तो आत्मा में ही कल्पित है तो वह आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं तो अन्य अभाव होना संभव ही नहीं है ये तीन अभाव को देश काल वस्तु परिचे शून्य करके रहा तीन अभाव को कहेंगे देश काल वस्तु परिचित परिच्छेद करने वाले हैं ये एक देश को देश के घेरे में डालने वाला है वो होता अत्यंत अभाव यहाँ हो वहां न हो आत्मा सब सर्वत्र है यहां वहां विवाद नहीं आती है अत्यंत छिन्न नई की भाषा में अत्यंत अभाव का प्रतियोगी बनता हो वह देश परिचिन्न होगा और प्राग अभावसा भाव प्रतियोगित्व काल परिचि प्राग अभाव का प्रतियोगी हो चाहे ध्वंसा का प्रतियोगी हो काल के एक काल में दूसरे काल में नहीं है काल परिचिन होता और अन्योन्याभाव प्रतियोगित्व वस्तु परिचन्न अन्य अभाव प्रतियोग ना जहाँ बोला जाता हो वो होता है वस्तु परिचित कहलाता है आत्मा में तीनों नहीं है ये कह रहे हैं यहाँ अन देश आदि परिचय देश काल वस्तु परिचे से रहित एक, टिप, एक नंबर टिप्पणी में होता तीनों से रहित आत्मा सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में है जैसे मिट्टी मिट्टी के बने जितने पात्र है सब में मिट्टी है उन पात्रों को मिट्टी से भिन्न नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार आत्मा सभी वस्तु में है कि उस सभी वस्तु ये अनंत शब्द करतव देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिचे रहित ये शब्द में लेना यह सूर्य में आ है ना सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म तै तिर शब्द किया ऐसा तत्व चाहे इसका व्याख्या करते तत्व सह देश परिसर शून्य अगर कला, कला जो उत्पन्न होने वाली कला है अगर वास्तविक वा, वो आत्मा में उत्पन्न होते हो वास्तविक उत्पन्न होते हो आरोपित न हो तो ये व्याघात हो जाएगा तो देश वो तो फिर जो उत्पन्न होंगे काल परिचय तो आ ही जाएगा जो उत्पन्न होने वाले पहले नहीं थे अब उत्पन्न हो गए मानेंगे तो काल परिचे आ जाएगा तत्व चाह मे देशादी परिचय शून्यता देशादी परिचित शून्य आनंद संदेश लिया गया उसके व्याघर हो जाएगा वो सिद्ध नहीं हो पाएगा कला वास्तविक होने पर तत्व च तत्व संदेश देशादि परिचय शून्यत्म चाह कला नाम कला यदि वास्तविक हो तो व्याघात हो जाएगा क्यों वो देश काल परिचे तो आई जाएगा उसमें कहा दो नंबर की टिप्पणी इत्यादि श्रुति है उपाधि धर्म अनुकार इत्यादि संग्रह इत्यादि श्रुति कुछ श्रुतियां दे करके इत्यादि लगा दिया भाष्य माने और भी श्रुति है बताएं कैसा उपाधि धर्म के अनुकरण करने के लिए अनुकार मान अनुकरण करने के लिए वीलाईति वो ब्रेत वो भी उपयोगी है इत्यादि शब्दों से भाष्यकार इत्यादि बोलते वो भी लेना चाहिए ये कहा उपाधि धर्म अनुकार टिप्पणी कार ने कहा उपाधि धर्म के अनुकरण के लिए नकल करने के लिए जैसे उपाधि वैसे उपहित होता है उसके लिए ध्यान इत्यादि श्रुति ध्याय यहाँ भी आदि है श्रुति का नहीं और भी है ये संग्रह कार्य बोला अच्छा तीन की टिप्पणी कहते महाराज वस्तु होने पर भी ज्ञान नहीं होता है ना ऐसी भी तो स्थिति है कैसे बोल दिया कि ज्ञान के बिना वस्तु सिद्ध नहीं हो कैसे बोल दिया ज्ञान के बिना वस्तु होता है ये इसके ऊपर टिप्पणी यह अथाना यथा यथा ये योग पदार्थ विज्ञान थे तथा तथा ज्ञान मान द्वारा तस्त से अभिविचारित इत्यादि का उसके ऊपर टिप्पणी नो सु सत्वी न त्ञान ऐसा देखा गया है शुक्ति है कि कि होता होता है है के में शुक्ति का ज्ञान नहीं होता है नहीं होता ज्ञान किसका हो रहा है रजत का हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है माने विषय होने पर भी ज्ञान नहीं होता ऐसी स्थिति है ये पूर्वादी कृष्ण का न सुक्ति सत्वे भी सुक्ति होने पर भी नौ भी थी, भी भी दी। तो जैसे विषय ज्ञान का व्यविचार करता है घट ज्ञान काल में पट नहीं है पट ज्ञान काल में घट नहीं जैसे विषय ज्ञान का व्यविचार करता है उसी उस ज्ञान भी विषयों का व्यविचार करता है कहा देखा सुक्ति के होने पर भी उसका ज्ञान नहीं है यह पूर्वादी किसका है भाषाकार ने बोला था ना जो वस्तु मैंने व्य विचार देखा गया के है ज्ञान का व्यवचार तो तो नहीं है घट ज्ञान काल में घट है ज्ञान काल में विज्ञान है ज्ञान तो दोनों व्यवस्था में पट नहीं है पर ज्ञान काल में घट नहीं है वस्तु का ज्ञान करने का उसके विरुद्ध में टिप्पणी पूर्व बोल रहा है नी न तू सु के होने पर भी उसका ज्ञान नहीं है मैंने ज्ञान भी व्यविचार कर जाता है वस्तु है तद्यपि व्यविचारित तदपि जान भी व्यविचारित है वह विषय का विचार करता है विषय है वहां किंतु ज्ञान नहीं है अरे फिर कहा यथा यथा उस रूप में भी ज्ञान है किस रूप में रूप रुप में सुक्ति रूप में ज्ञान न हो किंतु ज्ञान का अभाव नहीं किस रूप में चांदी के रूप में ज्ञान है इसलिए यथा यथा कहा वाष्यकार इत्यादि कहा रूप्य तदानीन अस्थि तज ज्ञान सुक्ति रूप से बलिए ज्ञान न हो किन्तु रूप रूप से तो उस काल में ज्ञान है चांदी रूप से ज्ञान है ज्ञान का भाव कहाँ है तिभाव के कहा ज्ञान तश्य अजातन का अभिव्य टिप्पणी में कहते हैं तत्त प्रकार का तत्वज्ञ नश देखो ज्ञान होगा तत्त प्रकार का तत्त विशेषज्ञ ज्ञान होता है जैसे घट का ज्ञान होगा घटत प्रकार का घट विशेषज्ञ ज्ञान हाँ जब शुक्ति का ज्ञान होते समय में रजतत्व तो प्रकार का शुक्ति विशेष्य के ज्ञान है अधिष्ठान का ज्ञान तो है जब प्रकार बदला हुआ है वो प्रकार का सुक्तित्व तो प्रकार का शुक्ति सु, ज्ञान नहीं है किंतु रजतत्व तो प्रकार का शुक्ति ज्ञान है शुक्ति को रजत समझा है अधिष्ठान में ब्रह्म नहीं ब्रह्म हो रहा है प्रकार में विशेष में भ्रम नहीं है विशेषण में भ्रम है प्रकार में भ्रम है विशेषण तो जो इदम पहले भाजता है बाद में भी वही इदम भाषेगा इधम रूपयम जो बोलते थे आगे शुक, इदम का तो अभाव होता नहीं वहां विशेष का नहीं प्रकार बदल जाता है तत्व प्रकार का तत्व विशेष ज्ञान भी रजतत्व प्रकार का सुक्तित्व विशेष ज्ञान उस काल में भी है तुमने कहा ना सु ज्ञान नहीं है सुखि का ज्ञान है अधिष्ठान रूप से ज्ञान है प्रकार रूप से नहीं हो रहा है सुप्तित्व तो प्रकार नहीं दिख रहा वहां प्रकार बदला विशेष तो वही है ठीक अच्छा, है <laughs> देखें, तो अनपाय उपजन धर्म का चैतन्य आत्मेव नाम रूपाधि धर्म प्रत्याषते ऐसा कहा था इसकी टीका में बोलते हैं नानाद्वियन कार्यद्वे जो प्रत्यवभाषते माने नानात्व प्रत्यभावते भाष्य में इसे जोड़ देना चाहिए नाना रूप से भी भाषित हो रहा है आत्मा ही जिसका उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित चेतन ही उपाधि के कारणों से नाना रूप में भाषित हो रहा है प्रत्यवाना कहा दूसरा कार्यत्व कार्य रूप से जगत रूप से प्रतीत हो रहा हो कैसा आत्मा है अभी कार्य कोटी में जो उत्पन्न होता था आत्मा उत्पन्न हो गया जैसा लग रहा है किंतु आत्मा है अनपाय उपजन धर्म वर्ती रहता ऐसा आत्मा है किंतु कार्य की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति जैसी दिख रही है ये दोनों शेष लगाना भाष्य में जो उपाधि धर्म ही इसके आगे प्रत्येक के बीच में ही पड़ती आवश्यकता है गर्णनीति का कारण नानात्वना कार्यत्वना चाहे शेष से कार्य रूप से प्रत्यवभाषे आत्मा ही दिखाई दे रहा है भाषित हो तो रहा है ऐसा अर्थ करना कहा तथाच पक्ष है इसलिए आत्मा के सभीवादी चाहे विज्ञानवादी बौद्ध हो चाहे सुन्यवादी बौद्ध हो चाहे नई आयोग आत्माओं ने चेतन चैतन्य चैतन्य को उत्पत्ति भी उत्पत्ति विनाश मान रहे नई आयोग चाहे चार बार आत्मा हो इसलिए तेषा तथा चमृति विरोधा का विरोध है सारी स्मृतियां विरोध करती है उनके मत में जो दिखाया था सत्यम ज्ञान से पक्षा ये चारों के चारों पक्ष विज्ञानवादी बहुत लेकर के चार बार तक जो पक्ष हैं पक्ष हे यज्या वहां त्यागे से हे यना गया त्याज्य है सत्य सब किया किंच ज्ञान काले विषयाण सदभावनियमात विषय काले ज्ञान से विज्ञानवादी विज्ञानवादी बौद्धों का कहना है विषय और ज्ञान में भेद नहीं है ज्ञानी ही विषयाकार हो जाता है और नष्ट हो जाता है विज्ञानवादी बो यही बोलते हैं एक आलय विज्ञान है वह अहम अहम बोला वही इदमाकार में चला जाता है विषयाकार हो जाता है और नष्ट भी हो जाता है तो वो ठीक नहीं क्यों का ज्ञान काले विषय आराम सदभाव नियमाभाव देखो ज्ञान काल में जब जब, जब ज्ञान होता है उस उस काल में विषयों का होना कोई निश्चित नहीं है घट ज्ञान काल में पट है घट नहीं है विषयों तो का नियम का अभाव है इसलिए भी ज्ञान और विषय में भेद मानना पड़ेगा नहीं कि विषय का नष्ट होने से ज्ञान ही नष्ट हो गया ऐसा नहीं मानना होगा तात्पर्य बता रहे किंत ज्ञान काले विषयानाम सदभाव नियमाभाव ज्ञान काल में विषयों का सद्भाव अस्तित्व का, का नियम न लग... लग... लग... लग... होने से घट ज्ञान काल में पटका भाव है पट ज्ञान काल में घटका भाव है नियम का अभाव होने से विषय काल और विषय काल में देखते हैं जब जब विषय होगा तो ज्ञान जरूर होगा विषय काल से ज्ञान से सद्भाव नियम विषय है तो ज्ञान जरूर है नियमान तयोर भेद ज्ञान विषय भेद ज्ञान और विषय में भेद मान होगा यह अभेद मान करके इन लोगों ने उत्पत्ति विनाश मान मान ज्ञान को ऐसा नहीं यह विज्ञानवादी पक्ष निराकुर इस प्रकार से विज्ञानवादी पक्षों का निराकरण करते हुए खंडन करते हुए अव्य विचारादी में ज्ञान से नित्यत्व साधन क्योंकि ज्ञान अव्यविचारी है विषय बेविचारी है एक विषय के ज्ञान का दूसरे विषय तो का अभाव व्यविचारी है किन्तु ज्ञान अव्यविचारी होने से नित्य है जो अव्यपिचारी होगा नित्य होगा अव्य विचारादेव ज्ञान इसे नित्यत्व साधय अभ्य विचार होने से ज्ञान में नित्यत्व की सिद्धि करते हुए नई आयि पक्ष में भी निराकरण दी नई आय मानते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है विनाश होता है चैतन्य उत्पन्न होता है विनाश होता है खंडन हो जाता है ज्ञान में नित्यत्व सिद्ध करने से कहा अच्छा अभ्य विचाराधे व पांचवी टिप्पणी सदा सत्वादित्यर्थ हमेशा है ज्ञान हमेशा ज्ञान है मानी गण ज्ञान का हाल में विज्ञान है पढ़े ज्ञान का हाल में विज्ञान है ज्ञान हमेशा है सुश्रुति में भी विज्ञप्ति ज्ञान है सुश्रुति में विज्ञान का अभाव नहीं वो तो वस्तु के अभाव होने से ज्ञान का अभाव जैसा लग रहा है जैसे विषय कोई न हो तो आलोक क्या काम करेगा आलोक होता है होने पर भी विषय के अभाव से आलोक नहीं दिखाई पड़ता अलग है किंतु है आलोक इसी प्रकार है ज्ञान है वहां इसलिए कहा स्वरूप इत्यादि भाषा में कहा था स्वरूपार्थ है जो अपने अपने स्वरूप में विचार करने वाले जो विषय है घट ज्ञान काल में पट नहीं है पट ज्ञान काल में कट नहीं है ऐसे उनमें चैतन्य से अभ्य विचार चैतन्य विचार होने से इत्यादि कहा टीका कैसे व्यविचार करते हैं तो टीकाकार बोलते हैं घट ज्ञान काले पटाभाव संभव आप घट ज्ञान काले पट का अभाव संभव है घट ज्ञान काल में पट होता है क्या नहीं होता संभव संदवाद, विषयाणाम ज्ञान व्यवचारित्व तो, विषयों का ज्ञान व्यविचारित सिद्ध हो गया गण ज्ञान काल में पट नहीं है इसलिए ज्ञान का व्यविचार करता है सिद्ध हो गया और ज्ञान से तो विषय काले अवश्य भाव नियम आता ज्ञान को देखते हैं तो विषय काल में अवश्य भाव है अवश्य होता है क्या नियम होने से अव्य विचारत्व्य अभ्य विचार ये सिद्ध हो जाता है एक अहम छे और सात की टिप्पणी छह में कहते घट ज्ञानकाल पटाभाव संभात अत्र इसमें लिखित आदि सर्व पुस्तक लिखित आदि पुस्तकों में क्या लिखा है कहते हैं घटाभाव संभव घटाभाव संभा घट ज्ञान काल में का भाव होगा क्या नहीं माना कि लिखित आदि पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ या तो है घट ज्ञानकाले पटाभाव संभव ठीक है लिखित आदि पुस्तक है में लिखा हुआ है ट्रिपण का कह रहे लिखित अत्र मान इस पंक्ति में लिखित आदि कोई सर्व पुस्तकें लिखित आदि सारे पुस्तकों में घटा घटाभाव संवाद घट ज्ञान काल है घट गया घटाभाव संवाद ऐसे लिखा हुआ है ये टीका में ऐसे लिखा हुआ है पाठ उपलब्ध ऐसे पाठ की उपलब्धि होती है लिखित आदि पुस्तकों में सच धर्नात्मकम स्मृतियात्मक घट ज्ञान वाला स्थिति में क्या लेना होगा कि घट ज्ञान काल में भी घटाभाव हो सकता है कब हो सकता है घट घट नहीं है किंतु तो घट का ज्ञान हो घट का ज्ञान हो गया जैसे थानों में पुरुष का ज्ञान होना घट नहीं है तो घट ज्ञान का भी में भी भ्रमात्मक ज्ञान हो रहा है किंतु तो वास्तव में वस्तु नहीं है उसको लेकर के, उसको पुछत, पुछत के तो उस पंक्ति को लगाना पड़ेगा अगर ऐसी पुस्तक लिखित पुस्तक के हिसाब से हो तो ये सच वो जो पाठ मिलता है वह पाठ भ्रमात्मक स्मृत्यात्म का घट ज्ञान भ्रमरूप हो अथवा स्मृति रूप घटा घटा भाव काल में भी स्मरण तो हो सकता है ना घटका पहले अनुभूत घट का स्मरण हो सकता है ये दोनों में से किसी एक ज्ञान को लेकर के ये पंक्ति लगाई जा सकती है घटा तो और घटा भाव को नित्य मानते हैं कुछ नई आए लोग ऐसा मानने वाले के मत में ना चाहक्ष परमात्मा परमा चाउक्ष परमा भी नहीं होगी जो नित्य मानते है ना जहां घट रखा है तो घटा भाव नित्य हो तो वहां भी दिखना चाहिए वहां दिखता कि नहीं दिखता जहां घट है, है नहीं देखता। तो नृत्य मानने वालों के लिए तो वहां भी दिखना चाहिए इसके लिए चाक्षुष न चाक्षुष परमात्मा को भी तो उसको चाक्षुष परमा का विषय भी, भी अभाव को नहीं मानना चाहिए तद आधार उसको लेकर शक्यो नहीं तो ऐसा करके उस लिखित पुस्तक के पाठ को लगाया जा सकता है परम परंतु पट काले घट ज्ञान अभी नास्ती इत्यादि भक्षण वाक्य स्वादस्यम अनुसंधाय पटाभाव संवाद पाठ पाठ्यम कि देखो पटकाले घट ज्ञानम अभी नास्त है ऐसा बोलेंगे पूर्वादि शंका उठाएगा पट ज्ञान काल में घटा ज्ञान भी तो नहीं है घट का भी नहीं उसको भी विचार करता है ऐसे शंका उठा करके पट, काले, पट काल पट में पट है घट ज्ञान तो नहीं है वो तो पट का ज्ञान होगा घट ज्ञान भी विषय तो भी ज्ञान में विषय का विचार करता है इत्यादि स्वरस्य अनुसंधान है उसको लेकर पटाभाव संभवाद इतने यहाँ घट ज्ञान काल पटा पटाभाव संभवाद ये पाठ सही पाठ है पाठ्य पश्चा ये पाठ पट पढ़ने योग्य यही मानते है ये कहा अच्छा शार प्रकार ज्ञान व्यविचारित्व पटाभ विषया में विचार विषय जो है ज्ञान में विचारे कहा ज्ञान में विचारित्व ज्ञानकालीन अभाव प्रतियोगी त्य ज्ञानकालीन अभाव प्रतियोगी है घट ज्ञान काल में पटाव है प्रतियोगी पट जाएगा अभाव मान अत्यंत अभाव घट ज्ञान काल में पट का अत्यंत अभाव है उस अभाव अत्यंत अभाव का प्रतियोगी पट बन जाएगा क्या है ये बता दी अच्छा का में है आगे थोड़ी पंक्ति है पटकाल पूर्वी शंकर करता है महाराज पट ज्ञान काल में घट ज्ञान तो नहीं है जैसे विषय ज्ञान का विचार करते हैं वैसे ज्ञान भी विषय का विचार करता है पटकाल में घट नहीं है घट ज्ञान से आप पट पट विषय तुल्य भी बराबर हो गया ना मान विषय व्यविचारी तो ज्ञान व्यविचारी है पट काल में घटा ज्ञान ज्ञान नहीं है ज्ञान भी व्यविचारी ये बराबर है यह संज्ञा कर का स्वरूप कहा राष्ट्र में कहा था स्वरूपिचारदार्थ यू अपने स्वरूप में विचार करने वाले पदार्थों में ज्ञान सभी में रहता है इत्यादि बता दिया मैं है ठीक है ज्ञान से विषय विशिष्ट तुरंत देखो ज्ञान का जो होगा विशिष्ट विषय विशिष्ट होकर के जो विचार करेगा पट ज्ञान काल में घटके और नहीं है विषय विशिष्ट है क्या विशिष्ट पट विशिष्ट है ज्ञान वो व्यविचार करेगा वो ज्ञान घट का ज्ञान नहीं कर पा रहा है ज्ञान से व्यविचार तो से विषय विशिष्ट रूप में व्यविचार ज्ञान जो है विषय विशिष्ट होकर भी व्यविचार करता है एक विषय विशिष्ट अवस्था में दूसरे का ज्ञान नहीं होता व्यविचार करता है किंतु विषय से तो स्वरूप नहीं वो तो स्वरूप है घट ज्ञान काल में पट है घट ज्ञान काल में पट ज्ञान त्वेल का ज्ञान का अभाव है किन्तु ज्ञान तो है वो विषय विशिष्ट होकर के विचार करता है स्वरूप नहीं कंतु विषय का स्वरूप होता ही है विषय से ज्ञाने से अभ्य विचारित तो मुख्या ज्ञान अभ्यविचार्य सिद्ध करते हैं यथा यथा, यथा इत्यादि जो वस्तु जैसा दिखाई देता है उस ज्ञान तो है वह चाहे परमात्मा हो चाहे परमात्मा को इत्यादि बताया कहते नो उत्पन्न विनष्ट आदिरुहा विचार हो सहास महाराज एक बात है उत्पन्न विनष्ट एक पदार्थ है जैसे पैदा हुआ उसे नष्ट हो गया तो विषय तो हुआ किंतु ज्ञान होता ही नहीं होता उसका नहीं होता तो ज्ञान भी तो विषय का विचार करता है उत्पन्न विनष्ट पदार्थ पूर्व उत्पन्न उत्तर में नष्ट ऐसे पदार्थ है कुछ छोटे छोटे वस्तु तो ज्ञान नहीं है विषय हुआ कि तो ज्ञान नहीं जैसे विषय का विचार है वैसे ज्ञान का भी विचार है विषय है ज्ञान नहीं है उत्पन्न विनष्ट वस्तु और दूसरी वस्तु ऐसे है वेरु गुहा शुमेरु पर्वत के गुहा में रहने वाले कोई छोटे मोटे पदार्थ होंगे ज्ञान है कि नहीं है आ? इधर के छोटे मोटे पत्थर में सुमेरु पर्वत के भीतर जो गुहाएं होंगे उससे रहने वाले जो पदार्थ विषय तो होगा वहाँ किंतु तो ज्ञान है नहीं है तो विषय विचार कर रहा है दो विषय ऐसे दिखा दिया एक तो उत्पन्न विनष्ट पदार्थ पूर्व क्षण में उत्पत्ति दूसरे क्षण विनाश ऐसी वस्तु अथवा सुमेरु पर्वत के गुहा में रहने वाले छोटे छोटे पदार्थ है उनका अज्ञान मानवा विषय का ज्ञान नहीं होता तो उनका इसलिए ज्ञान से अभी ज्ञे व्यविचार हो असिध गेय का अभ्य ज्ञान होता है यह असिध विचार कर रहा है दो जगह में दिखाई दिया ये पूर्व ने शंका की ये शंका करके उत्तर देते हैं भाई बात यह है तत्व अज्ञान तत्सवभाव सिद्ध है तस्या तस्या उसके जब अज्ञान है विषय का तो फिर वो हाय करके सिद्धि भी नहीं है विषय सिद्ध कैसे मानोगे विषय सिद्ध माने ज्ञान से होना है ज्ञान नहीं तो वो हाय करके कैसे सिद्ध होना है? उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा वस्तु हाय करके सिद्ध हो और ज्ञान ऐसे थल बताओ उस वस्तु की सिद्धि नहीं है सिद्धांत बोलते तस्या उस वस्तु के जो अज्ञान हो रहा उसमें, है उसमें उसने तत्सभा उसकी अस्तित्व का असिद्धि है ज्ञान ने तो सिद्ध कहां से करना वो वस्तु है करके असिधे तथा भूत असिद्ध इस प्रकार के विषय होता ही नहीं है असिद्ध उत्पत्ति क्षण उत्पत्त क्षण पदार्थ और विरूपहतर पदार्थ असिध है इसलिए ज्ञान में विचार नहीं दिखा सकते सिद्धांत बता दिया वस्तु तो भवती किंचित न गया कि चल वस्तु होता है नहीं जाना जाता है कहा ना बनता नहीं कहा टिप्पणिया है समय हो गया है यही रखते भद्रम पशे माक्षे पशे भंग ओम शांति